श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनसठ अट्ठाईस नवंबर अठारह सौ ब्राह्म समाज और ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन त्रिगुणातीत भक्त वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हो गए हैं केसों के साथ हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं कमरे भर के लोग एकाग्र चित्त से उनकी सब बातें सुनते और उन्हें देखते हैं कभी निर्वाह हैं कि तुम कैसे हो आदि व्यवहारिक बातें तो होती ही नहीं केवल भगवत प्रसंग छिड़ा हुआ है श्री कृष्ण केशव से ब्राह्म भक्त इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं हे ईश्वर तुमने चंद्र की सृष्टि की सूर्य को पैदा किया नक्षत्र बनाए इन सब बातों की क्या आवश्यकता है बहुत से लोग बगीचे की ही प्रशंसा करते हैं पर मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं बगीचा बड़ा है या मालिक शराब पी चुकने पर कलाल की दुकान में कितने मन शराब हैं इसकी जांच पड़ताल से हमारा क्या काम हमारा तो मतलब एक ही बोतल से निकल जाता है नरेंद्र को देखकर मैंने कभी नहीं पूछा तेरे पिता का क्या नाम है तेरे पिता की कितनी कोठियां हैं कारण जानते हो मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है इसलिए वह समझता है कि ईश्वर भी उसका आदर करते हैं सोचता है उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर प्रसन्न होंगे संभू ने कहा था अब तो इस समय यही आशीर्वाद दीजिए जिससे यह ऐश्वर्य उनके पाग पदमों में अर्पित करके मरूं। मैंने कहा यह तुम्हारे लिए ही ऐश्वर्य है उन्हें तुम क्या दे सकते हो उनके लिए यह सब काठ और मिट्टी के बराबर है जब विष्णु घर के कुल गहने चुरा लिए गए तब मैं और मथुर बाबू दोनों श्री ठाकुर जी को देखने के लिए गए मथुर बाबू ने कहा चलो महाराज तुम में कोई शक्ति नहीं है तुम्हारी देह से कुल गहने निकाल लिए गए और तुम कुछ ना कर सके मैंने उससे कहा यह तुम्हारी कैसी बात है तुम जिसके सामने गहने गहने चिल्लाते हो उनके लिए ये सब मिट्टी के ढेले हैं लक्ष्मी जिनकी शक्ति है क्या वे तुम्हारे चोरी गए इन कुछ रुपयों के लिए परेशान होंगे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी वश हैं वे तो भक्ति के वश हैं जानते हो वे क्या चाहते हैं वे रुपया नहीं चाहते भाव प्रेम भक्ति विवेक वैराग ये सब चाहते हैं जिसका जैसा भाव होता है वह ईश्वर को वैसा ही देखता है जो तमोगुड़ी भक्त है वह देखता है कि माँ बकरा खाती है वह बकरे की बली भी देता है रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के व्यंजन और अन्न पकवान चढ़ाता है सतोगुणि भक्त की पूजा में आडंबर नहीं होता उसकी पूजा लोग समझ में भी नहीं पाते फूल नहीं मिलते तो वह बिल्लपत्र और गंगा जल से ही पूजा कर लेता है थोड़े से चावलों या दो बतासों का भी भोग लगा देता है कभी कभी खीर पका ही ठाकुर जी को निवेदित कर देता है एक और है त्रिगुणातीत भक्त उसका स्वभाव बालकों जैसा होता है ईश्वर का नाम लेना है इसको पूजा है वह बस उनका नाम ही जपता रहता है केशव के साथ वार्तालाप ईश्वर के अस्पताल में आत्मा की रोग चिकित्सा श्री रामकृष्ण केशव के प्रति सहास्य, तुम्हें बीमारी हुई इसका अर्थ है शरीर के भीतर कितने ही भावों का उदयास्त हो चुका है इसीलिए ऐसा हुआ है जब भाव होता है सब कुछ समझ में नहीं आता बहुत दिनों के बाद शरीर पर झोंका लगता है मैंने देखा है बड़ा जहाज जब गंगा से चला जाता है तब कुछ भी मालूम नहीं होता परंतु थोड़ी ही देर बाद देखा कि किनारों पर लहरें जोरों से थपेड़े जमा रही है और पानी में उथल पुथल मच जाती है कभी कभी तो किनारों का कुछ अंश भी धंस पानी में गिर जाता है किसी कुटिया में घुस हाथी उसे हिला डुलाकर तहस नहस कर देता है भाव रूपी हाथी जब देह रूपी कमरे में घुसता है तो उसे डावा डोल कर देता है इससे क्या होता है जानते हो आग लगने पर कुछ चीज़ों को वह जलाकर खाक कर देती है एक महाउधम मचा देती है ज्ञानाग्नि पहले काम क्रोध आदि रिबियों को जलाती है फिर अहमबुद्धि को इसके बाद एक बहुत बड़ी उथल पुथल मचा देती है तुम सोचते हो कि बस सब मामला तय है परंतु जब तक रोग की कुछ कमर रहेगी कसर रहेगी तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ सकते अगर तुम अस्पताल में नाम लिखाओ तो फिर तुम्हें चले आने का अधिकार नहीं है जब तक रोग में कोई त्रुटि पाई जाएगी तब तक डॉक्टर साहब तुम्हें आने नहीं देंगे तुमने नाम क्यों लिखाया तब हंसते हैं केशव अस्पताल की बात सुनकर बार बार हंस रहे हैं हंसी रोक नहीं सकते रह रह कर फिस फिर हंस रहे हैं श्री राम कृष्ण पुनः वार्तालाप करने लगे श्री राम कृष्ण केशव से हृदु कहता था न तो मैंने ऐसा भाव देखा है और न ऐसा रोग उस समय मैं बहुत बीमार था क्षण क्षण में दस्त होते थे और बहुत अधिक मात्रा में सिर पर जान पड़ता था दो लाख चीटियाँ काट रही हैं परंतु ईश्वरीय प्रसंग दिन रात जारी रहता था नाटागढ़ का राम कविराज तो देखने के लिए आया उसने देखा कि मैं बैठा हुआ विचार कर रहा हूँ तब उसने कहा क्या यह पागल है दो हार लेकर विचार कर रहा है केशव से उसकी इच्छा माँ सब तुम्हारी ही इच्छा है अ तारा तुम इच्छा मई हो सब तुम्हारी ही इच्छा है माँ कर्म तुम्हारे हैं करती भी तुम्ही हो परंतु मनुष्य कहते हैं मैं करता हूँ सर्दी लगाने के उद्देश्य से माली बसरा गुलाब को छाँट उसकी जड़ खोल देता है सर्दी लगने से पेड़ अच्छी तरह उगता है शायद इसीलिए वह तुम्हारी जड़ खोल रही है श्री राम कृष्ण और केशव हंसते हैं जान पड़ता है अगली बार एक बड़ी घटना होने वाली है जब कभी तुम बीमार पड़ जाते हो तब मुझे बड़ी घबराहट होती है पहली बार भी जब तुम बीमार पड़े थे तब रात के पिछले पहर मैं रोया करता था कहता था माँ केशव को अगर कुछ हो गया तो फिर किससे बातचीत करूँगा तब कलकत्ता आने पर मैंने सिद्धेश्वरी को नारियल और चीनी चढ़ाई थी माँ के पास मनोती मानी थी जिससे बीमारी अच्छी हो जाए केशव पर श्री रामकृष्ण के इस अकृत्रिम स्नेह और उनके लिए उनकी व्याकुलता की बात को लोग निर्वाह होकर सुन रहे हैं श्री राम परंतु इस बार उतना नहीं हुआ मैं सच कहूँगा हाँ दो तीन दिन कुछ थोड़ा कलेजा मसूसा करता था केशव जिस पूर्वा वाले द्वार से बैठक खाने में आए थे उसी द्वार के पास केशव की पूजनी माता खड़ी है वहीं से उमानाथ जरा ऊँचे स्वर में श्री राम कृष्ण से कह रहे हैं माँ आपको प्रणाम कर रही है श्री रामकृष्ण हंसने लगे उमानाथ कहते हैं माँ कह रही है ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे केशव की बीमारी अच्छी हो जाए थे रामकृष्ण ने कहा माँ आनंदमयी को पुकारो दुख वही दूर कर सकती हैं फिर रामकृष्ण केशव से कहने लगे घर के भीतर इतना ना रहा करो पुत्र कन्याओं के बीच में रहने से और डूबोगे ईश्वरीय चर्चा होने पर और अच्छे रहोगे गंभीर भाव से ये बातें कहकर श्री रामकृष्ण फिर बालक की तरह हंसने लगे केशव से कह रहे हैं देखूँ तुम्हारा हाथ देखूँ बालक की तरह हाथ लेकर मानो तोड़ रहे हैं अंत में कहने लगे नहीं तुम्हारा हाथ हल्का है खलों का हाथ भारी होता है लोग हंसते हैं उमाना दरवाजे से फिर कहने लगे माँ कह रही है केशव को आशीर्वाद दीजिए श्री राम कृष्ण गंभीर स्वरों में मेरी क्या शक्ति है वे ही आशीर्वाद देंगी माँ अपना काम तुम करती हो लोग कहते हैं मैं कर रहा हूँ ईश्वर दो बार हंसते हैं एक बार उस समय हंसते हैं जब दो भाई ज़मीन बांटते हैं और रस्सी से नाप कर कहते हैं इस ओर की मेरी है और उस ओर की तुम्हारी ईश्वर यह सोचकर हँसते हैं कि संसार तो है मेरा और ये लोग थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस ओर की मेरी उस ओर की तुम्हारी कर रहे हैं फिर ईश्वर एक बार और हंसते हैं बच्चे की बीमारी बढ़ी हुई है उसकी माँ रो रही है वैद्य आकर कह रहा है डरने की क्या बात है माँ मैं अच्छा कर दूँगा वैद्य नहीं जानता कि ईश्वर यदि मारना चाहे तो किसकी शक्ति है जो अच्छा कर सके सब सन्न हो रहे ठीक इसी समय केशव बड़ी देर तक खांसते रहे वह खांसी रुकती ही न थी खांसने की आवाज़ से सबको कष्ट हो रहा है बड़ी देर तक बहुत कुछ कष्ट झेलने झेलते रहने के बाद खांसी कुछ बंद हुई केशव से अब और नहीं रह जाता कि रामकृष्ण को उन्होंने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया प्रणाम करके बड़े कष्ट से दीवार टेक टेक कर उसी द्वार से अपने कमरे में फिर चले गए ब्राह्म समाज और वेदो लिखित देवता गुरुपन नीच बुद्धि श्री राम कृष्ण कुछ मिष्ठान ग्रहण करके जाएंगे केशव के बड़े लड़के उनके पास आकर बैठे अमृत ने कहा यह केशव का बड़ा लड़का है आप आशीर्वाद दीजिए यह क्या सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए श्री रामकृष्ण ने कहा मुझे आशीर्वाद न देना चाहिए यह कहकर मुस्कराते हुए बच्चे की देह पर हाथ फेरने लगे अमृत हंसते हुए अच्छा तो देह पर हाथ फेरिए सब हंसते हैं श्री राम अमृत आदि ब्राह्मण भक्तों से केसव की बातचीत करने लगे श्री राम अमृत आदि से बीमारी अच्छी हो ये सब बातें मैं नहीं कह सकता यह सकती मैं माँ से चाहता भी नहीं मैं माँ ये यही कहता हूं, माँ मुझे शुद्ध भक्ति दो ये केशव क्या कुछ कम आदमी हैं जो लोग रुपये चाहते हैं वे भी उन्हें मानते हैं और साधु भी दयानंद को देखा वे बगीचे में ठहरे हुए थे केशवसेन केशवसेन कहकर छटपटा रहे थे कि कब केशव आए उस दिन शायद केशव के वहाँ आने की बात थी दयानंद बंगला भाषा को कहते थे गौड़ांड भाषा ये केशव शायद होम और देवता नहीं मानते थे इसीलिए वे कहते थे ईश्वर ने इतनी चीजें तो तैयार की और देवता नहीं तैयार कर सके श्री कृष्ण केशव के शिष्यों से केशव की प्रशंसा कर रहे हैं श्री कृष्ण केशव ही हीन बुद्ध केशव ही हीन बुद्धि नहीं है उन्होंने बहुतों से कहा है जो कुछ संदेह हो वहां जाकर पूछ लो मेरा भी यही स्वभाव है मैं कहता हूँ ये कोट्य गुण और बढ़े मैं मान लेकर क्या करूँगा ये बड़े आदमी हैं जो लोग धन चाहते हैं वे भी उन्हें मानते हैं और साधु भी मानते हैं श्री राम कृष्ण कुछ मिष्ठान ग्रहण करके अब गाड़ी पर चढ़ने वाले हैं ब्राह्म भक्त उन्हें चढ़ाने के लिए जा रहे हैं जीने से उतरते समय श्री राम देखा नीचे उजाला नहीं है तब अमृत आदि भक्तों ने भक्तों से उन्होंने कहा इन सब स्थानों में अच्छा प्रकाश चाहिए नहीं तो गरीबी आग घेरती है ऐसा अब फिर कभी ना हो श्री राम कृष्ण एक दो भक्तों को साथ लेकर उसी रात को काली मंदिर की ओर चल पड़े